ृप ओ सहनावतु सहनौ भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वीनाधीतमस्त वै ओ शाति शा ते हे हे। योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है हमारा परिक्रमों का प्रकरण चल रहा था उसमें हम धीरे धीरे उसकी समाप्ति पर आ रहे हैं कोई पीछे प्रश्न हो तो बताइए पहला जो सूत्र उपसर्जनी, उपसर्जनी, विक्षेप अवस्था ये उपसर्जनी भूत है विक्षेप विक्षेप से उपसर्जनी भूत जो भूमि है चित्त की तो ये भी योग पक्ष में नहीं है उपसर्जन कहते हैं सामान्य के लिए तो विक्षेप से जो उपसर्जनीय भूत है विक्षेप के कारण से विक्षिप्त तो जो स्थिति बन रही है चित्त की तो उसके कारण से वह सामान्य बन गई है। अब अब सामान्य बन गई और यहां हम विशेषता लाना चाह रहे हैं चित्त में चित्त की भूमियों में जो विशेष भूमियां हैं चित्त की उनको ले रहे हैं लेकिन विक्षिप्त तो भूमि ये विशेष नहीं है ये सामान्य है विशेष केवल दो ही है एकाग्र और निरुद्ध तो इस तरह से उसको भी योग पक्ष में नहीं लिया गया है तो क्योंकि तो तो नहीं योग से, है। से जुड़ेगी ऐसे नहीं वो ऐसे है की जैसे हम किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो बाहर से आए एक रास्ता कमरे में जाने के लिए बना लिया हमने और वो रास्ता आपको कमरे की दहली तक पहुँचा देगा हाँ पहुँचा देगा बस उसका कार्य समाप्त तो वो रास्ता बंद हो गया अब जो भाग अंदर शुरू होगा वो कमरे का भाग होगा वो वो रास्ता नहीं कहलाएगा वो तो ऐसे ही विक्षिप्त तो अवस्था आपको एकाग्र भूमि के किनारे तक पहुंचा देगी छुपा देगी उससे तो इस तरह से इनका आपस में संबंध जुड़ जाता है लेकिन आप विक्षिप्त अवस्था में रहते हुए योग कर रहे हैं ऐसा नहीं कह सकते योग केवल दो ही भूमिया है टच करती है इसीलिए थोड़ा और समाधि शब्द बोलेंगे ये पांचों भूमियों में आएगा समाधि व्यापक है योग संकुचित है योग दो ही भूमियों में आएगा समाधि पांचों में आएगा क्योंकि वहां का योगी है योग है। वहां ये तो उत्तर दिया है कि योग क्या है समाधि फिर समाधि की व्याख्या की कि देखो ये पांच भूमिया हैं, इनमें समय समाधि है अब बाद में इनकी छंटनी की गई कि किस किसकी कि क्या क्या स्थिति है कैसी कैसी भूमिया है ये तो वहां पर फिर योग का योग समाधि कहने पर ही उन पांच प्रकार की समाधियों में से दो समाधि योग में आएंगी जैसे कोई कहे कि जैसे उत्तराखंड है कि प्रांत तो उत्तराखंड भारत है या नहीं है भारत है उत्तराखंड भारत भारत के और भारत उत्तराखंड है या नहीं है उत्तराखंड आपको दौड़ा उत्तर देने में जो सोचना पड़ा ना सोचना पड़ा। तो कारण क्या है इसमें कि आपने वहां तुरंत उत्तर दे दिया कि उत्तराखंड भारत ही है लेकिन भारत उत्तराखंड भी है उत्तराखंड के अतिरिक्त भी है है न ऐसे ही यहाँ पर भी समाधि शब्द हमने प्रश्न किया योग समाधि है क्या अब वहीं से जोड़ना क्या उत्तराखंड भारत है है योग समाधि है क्या हाँ है।, है अब दूसरा प्रश्न भारत उत्तराखंड है क्या तो आप कहोगे उत्तराखंड भी है और भी है अब प्रश्न है वहां समाधि क्या योग है तो आप क्या तो तो तो तो तो वही उत्तर देना समाधि हाँ योग भी, भी है और हाँ योग, है। योग से भिन्न भी है यानी उत्तराखंड से भिन्न भी है भारत तो समाधि योग से भिन्न भी है ये कहाँ घटेगा उन तीन भूमियों में भारत उत्तराखंड से भिन्न भी कहाँ घटेगा अन्य प्रदेशों में इस तरह से जैसे जैसे कुछ लोग जैसे योग योग की होने से अथवा और समाधि को समान समान यदि मान लें पूरा नहीं आपके मानने से थोड़ी कुछ हो जाएगा उसमें हेतु देना पड़ेगा क्यों ऐसा माना जा रहा है अर्थात व्यास ने जो कहा है उसमें क्या आपत्ति है वहाँ हम शंका उठा सकते हैं कि व्यास ने जो कहा है ये इसकी संगति हम कैसे लगाएंगे योग और समाधि इतना बता दिया हम्म तो वहां भी तो कह दिया हमने उत्तराखंड भारत है तो उसमें क्या बात क्षेत्र आदि ना करके जैसे हमने क्षेत्र विभाग कर लिया हुँ? तो उसको क्षेत्र विभाग ना करके जैसे योगाधि किसी ने किया है क्या ऐसा और इसको ऐसा करके हम कौन सी नई बात लाना चाह रहे हैं इसमें अलग से तो करना नहीं, नहीं तो करना पड़ेगा तो उसमें हानि क्या है हम किसी बड़ी बड़ी बड़ी वस्तु के क्या भाग नहीं करते हैं क्या व्यवहार में ऐसा होता नहीं है क्या हम अपने मकान में रहते हैं वहां भी विभाग कर लेते हैं ये इसका कमरा है ये इसका कमरा है ये इसका कमरा है और पूरा क्या है ये मकान विभाग तो वहां भी कर रहे हैं ये हमारा पूरा क्या है शरीर लेकिन ये उंगली है ये आंख है ये नाक है ये कान है अब यहाँ ही प्रश्न होता है कि आंख शरीर है या नहीं है, आँख शरीर है। क्या शरीर आँख है? है, भी भी भी है है है ना लेकिन उसके अतिरिक्त अतिरिक्त भी तो हर जगह चलेगा तो ये तो सर्वत्र ऐसे तो ही व्यवहार होता है, है, है। हाँ, यहाँ प्रश्न ये हो सकता है आप लोगों का कि समाधि हम अन्य भूमियों में कैसे घटाएंगे ये प्रश्न तो ठीक है तीनों क्योंकि समाधि शब्द एक प्रसिद्ध हो गया सम्यक समाधि समाधि समाधि लग गई इसकी तो अब कोई कहे कि मैं मूड स्थिति में हूँ और समाधि में हूँ तो है? समाधि क्या इसको कहते हैं मूड स्थिति है लेकिन जब व्यास जी कह रहे हैं तो वो तो कह रहे हैं समाधि वहां भी है तो समाधि का अर्थ होता है कि ठीक प्रकार से किसी विषय को धारण करना सम्यक समाधानी असमंतात् धारणम समाधि ही भाव में तो वहां पर भी मूड हुए या क्षिप्त है या विक्षिप्त है कुछ ना कुछ जान रहा है या नहीं जैसे उदाहरण ले लो कि हम कोई मूवी देख रहे हैं अब मूवी देख रहे हैं तो प्रतिक्षण दृश्य बदल रहे हैं और प्रतिक्षण दृश्य बदल रहे हैं और हम ऐसी अवस्था में कुछ भी ना जान पाए तो हम किसी को बता पाएंगे हमने क्या देखा क्योंकि पकड़ में आ ही नहीं पाएगा कुछ भी अच्छा लेकिन हमारा प्रत्यक्ष अनुभव क्या कह रहा है कि हम पकड़ तो रहे हैं वहां और पूरी कहानी सुना देंगे दूसरे को कि पहले ऐसे हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो इतनी तीव्र गति से चलते हुए चित्रों को भी हमने सम्यक धारण किया तो क्या वो वहां पर एकाग्रता है एकाग्रता में समान प्रत्यय प्रवाह चलता है वहां समान प्रत्यय प्रवाह नहीं है लेकिन फिर भी वहां पर विषय को ग्रहण किया है तो वहां कौन सी भूमि कहलाई क्षिप्त भूमि है ये मूवी देखते समय हमारे चित्त की क्षिप्त भूमि है लेकिन लेकिन ग्रहण वहां भी हो रहा है विषय का तो विषय का ग्रहण होना ही समाधि होती है बस तो वो अलग बात रही थोड़े समय के लिए अधिक समय के लिए अधिक समय के लिए होगा तो हम इधर आ जाएंगे एकाग्रता और, और इसमें निरुद्व समाप्ति हो गया तो इधर एकाग्रता में आ जाएंगे कम समय के लिए है तो अन्य भूमियों में पहुंच जाएंगे समाधान हो जाए अभियोग है ये अधिक समय वाली एकाग्रता के लिए कहा जा रहा है समाधि को इसलिए उधर नहीं बोलेंगे योग के लिए यह है समाधि समय है समाधि में अल्पकालिक योग होता है नहीं तो क्यों लाना चाह रहे हैं योग को उसमें हम लोग समस्या क्या आ रही है योग क्योंकि योग में हमारा संबंध हम ईश्वर से जोड़ने की बात कर रहे हैं वहां जो है संबंध परमात्मा से जोड़ने की बात हो रही है या अन्य किसी पदार्थ से जोड़ने की जब से हमने कोई दो कागज आपस में चिपका दिए हैं अब चिपका दिए तो अलग नहीं है इस काल में वो यहाँ चिपकना है मैं किसी विषय से हम मूवी देख रहे हैं तो किसी भी एक दृश्य से चिपक नहीं पा रहे है बदल रहे हैं लगातार दृश्य बदल रहे हैं लगातार दृश्य वहां योग नहीं हो पा रहा है योग का दूसरा है योग में हमें संबंध स्थापित करना है जोड़ना है तो कुछ काल तो चाहिए उसमें कुछ देर तक इसको जो है अच्छी प्रकार से पूरा निरीक्षण कर सके है अब मान लो कि कोई किसी वाहन में जा रहा है और बोतल में पानी पीना है वाहन हिल रहा है तो बोतल से पानी जब मुख में डालते हैं तो क्या होगा उस समय कुछ अंदर जाएगा कुछ बाहर जाएगा इधर उधर गिरेगा अब गाड़ी रुकी होती है तो आराम से पी लेते हैं, तो ये है धारण यहाँ पर उसको उस अर्थ में लेंगे चलिए तो इस तरह से हमारा ये जो परिक्रमों का प्रकरण चल रहा था इसमें अड़तीसवां सूत्र देख रहे थे कि स्वप्न निद्रा जाना लंबा यहाँ स्वप्न के लिए हम इस रूप में भी इसका अर्थ ले सकते हैं जो कल चर्चा हो गई उसके अतिरिक्त कि कोई स्वप्न हमने देखा डरावना देखा या प्रसन्नता का देखा या कोई हमें बहुत बड़ी धन की प्राप्ति हो गई ऐसा स्वप्न देखा हम्म कोई बहुत बड़ा सुख या बहुत बड़ा दुख और जब नींद खुल गई तो अरे तो कुछ भी नहीं है बड़ा आनंद आ रहा था हम चाह रहे थे कि वो स्थिति हमारी बनी रहे अगर सुख का देखा है तो और डरावना देखा है और नींद खुल गई तो एकदम आनंद आता है कि अच्छा तो कि अच्छा हुआ बवाल से बच हम पे तो आफत ही अरे नकली आफत थी तो बड़ा अच्छा लगता है फिर जैसे किसी ने कोई दुख का समाचार सुनाया बाद में पता लगा झूठ निकला तो कितना आनंद आता है फिर तो जैसे स्वप्न में देखे हुए दृश्यों का जागृत अवस्था में एकदम हमें उनका एक अभाव जैसा दिखता है तो इस विषय को आलम्बन बना करके चित्त की एकाग्रता का संपादन तो वहां दूसरा विचार क्या होगा कि जैसे स्वप्न में वस्तुओं का अस्तित्व यथार्थ में नहीं हो रहा है ऐसे ही जागृत अवस्था में भी हमारे अंदर अविद्या के कारण से हमने भिन्न भिन्न पदार्थों का जो स्वरूप मान लिया है और जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो वो सारे हमारे पूर्व के ज्ञान जो अविद्या से युक्त थे अब वो मिथ्या ही तो लगेंगे वो मिथ्या लगेंगे और मिथ्या लगते हैं तो उस अवस्था में हमारे अंदर वैराग्य आएगा वैराग्य का अर्थ है क्लेशों का हटना और क्लेशों के हटते ही चित्त में एकाग्रता महा गुरु जी ये संगति लगेगी क्योंकि जीवात्मा जैसे ओम के कहते हैं आ ऊ तो मा तो में कभी भी जो है जीवात्मा की स्थिति है वो से से कभी प्रकृति जुड़ ही नहीं सकता और परमात्मा से सदा जुड़ा हुआ है स्वर से, से तो सदा जुड़ा हुआ है जीवात्मा हाँ। और परमात्मा प्रकृति से कभी जुड़ ही नहीं सकता इसकी जो है और वैसे भी स्वर का एक धर्म है कि स्वयं राजंत स्वराह वो ठीक है लेकिन जब व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन की परिभाषा की गई है अनवक भवती व्यंजनम जो अच के अनुसार या अनु उसके पीछे अर्थात स्वर उसके आगे होना चाहिए स्वर उसके आगे हो अब यहाँ ओम में मकार व्यंजन है और जो ऊ स्वर है वो उसके पीछे है मतलब तो पहले है उसके तो व्यंजन के आगे तो जा नहीं पा रहा है उसके मकार के आगे तो जा नहीं पा रहा है तो मकार के आगे जा नहीं पा रहा है तो मकार को तो कोई लाभ नहीं होना उसे, और न ऊ का कोई को संपर्क उससे हो पाएगा कुछ लोग व्याख्या सुना है व्याख्यान विद्वानों से कि आ ओ के साथ जुड़ता है तो देखो तो ओ उसके ऊपर चढ़ जाता है माँ के साथ जुड़ दोगे तो मुंह हो जाएगा मृत्यु हो जाएगा, जाएगा, जाएगा सर्वदानंद जी ने पुस्तक लिखी हुई है उसमें दिया हुआ है मैंने भी कई बार अपने प्रवचनों में ये विषय उठाया भी है वहीं से लेकर जो है कभी माँ से तो जुड़ ही नहीं सकता मुंह कभी बने गई नहीं और कि उसमें देखो और वो भी जब जुड़ता है परमात्मा से तो ऊपर जा करके नाचने लगता है क्योंकि मात्रा ऊपर आ रही है ना मात्रा ऊपर आ रही है आ, वो तो अच्छा लगता है लेकिन माँ के साथ जब मुंह जुड़ जुड़ा भी जुड़ा भी आ, और वो भी ऊपर जा के कंधे बैठ गया कंधे बैठ गया उसके परमात्मा के और दूसरा ये भी आता है इसमें की जैसे लोग कहते हैं कि एक आकार हो जाता है विलय तो वैसा भी नहीं है हम जब वो लिखते है तो वो लिखते समय आकार का स्वरूप उसमें दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है स्पष्ट है। और ऊ का नहीं दिखाई दे रहा है ना? ऊ का क्यों नहीं दिखाई दे रहा है और आकार का क्यों, क्यों दिखाई दे रहा है क्योंकि परमात्मा का आनंद उसका अपना आनंद है हाँ। और वो उस आनंद से आनंदित है और जीवात्मा जो आनंद ग्रहण करता है ये उसका अपना नहीं है ये परमात्मा का है तो परमात्मा के आनंद को लेने वाला जीवात्मा अपने को भूल चुका होता है परमात्मा अपने को नहीं भूलेगा उसका अपना आनंद वो अपने में स्थित है आपने आपने तो ऊ का तो स्वरूप छिप गया उसमें पकार जो करते हैं अभी ब्रह्म का स्वरूप तो जो करते तो तो ऐसे प्रकृति से हम जुड़ ही नहीं सकते खाम खाम जुड़े हुए जानता से जुड़े हुए हैं तो ये बात हमने कहा से समझी ये स्वप्न से तो इस तरह से स्वप्न के ज्ञान का आलम्बन भी चित्र की एकाग्रता में सहायता करेगा अब बात चल रही थी निद्रा की इसमें थोड़ा विस्तार करना होगा में हवा उड़ते उड़ते जगह उसी अवस्था में जगह आँखा क्या उस जैन को आलम्बन करने के बाद एकाग्रता बन जाएगा हाँ बनेगा तो वही तो बात हो रही है कि ये तो कुछ भी नहीं था हम यूं ही तो दुखी हो रहे थे, तो हो थे हम यूं ही तो दुखी, दुखी हो रहे थे ऐसे ही जागृत अवस्था में भी हम सांसारिक घटनाओं को देख करके यूं ही दुखी हो रहे हैं ज्ञान होगा तो ये कुछ भी नहीं होगा यह एकाग्रता यहाँ शिक्षा लेनी है स्वप्न ज्ञान से आलंबन करते हुए ये शिक्षा लेकर के हम चित्त की एकाग्रता का संपादन राग द्वेष को हटा करके अविद्या को हटाते हुए करेंगे कि अविद्या को हटाने के बाद हमारी वही स्थिति बनेगी जो स्वप्न के बाद जागने पर बनती है स्वप्न के बाद जागने पर स्वप्न की सारी बातें मिथ्या लग रही हैं ऐसे ही जागृत अवस्था में अविद्या के नष्ट होने पर अविद्या के अवस्था में होने वाली बातें अब वो मिथ्या लग रही है इस तरह संगति होगी इसकी न हो तब तो एक बनेगी कारण तुम्हें भी क्यूँकी जब हमारा लिए हमारे पास सामने अभी अपर वैराग्य की स्थिति भी नहीं आई दृष्ट और आनुश्रमिक से राग हटा ही नहीं तो अपर वैराग भी नहीं है अभी अर्थात हम सम्प्रजात की अवस्था में भी नहीं जा पा रहे बस वो कुछ ही है कुछ तो सबकी है कुछ तो चोरी जब चोर जब चोरी कर रहा होता है बहुत एकाग्रता होती है उसकी हाँ, विक्सित कर हमसे ज्यादा होती है, है। <laughs> आतंकवादी जब आतंक का कार्य कर रहा है अभी जो वहां तुर्की में हुआ है ना अभी तुर्की में एयर बेस पे वाहन आतंकघाता का हमला हुआ है 42 व्यक्ति मारे गए थे। तो वो कितने एकाग्र होते हैं अपने कार्य में पायलट जब हवाई जहाज उड़ा रहा होता है वो कितना एकाग्र होता है क्षण भर में ही उसको निर्णय करना होता है बहुत तगड़ी एकाग्रता होती है इन लोगों की लेकिन ये एकाग्रता एक अलग चीज है हम उस एकाग्रता का प्रयोग कहीं और करना चाह रहे हैं हमें कहीं और करना है हमें पदार्थों के साक्षात्कार पर एकाग्रता करनी है और साक्षात्कार का ही नाम समाधि होता है ध्यान का नाम नहीं ध्यान तो ठीक है ध्यान तो एकाग्रता में भी चिंतन तो चिंतन हो रहा है तब भी एकाग्रता है लेकिन साक्षात्कार की एकाग्रता हम उस एकाग्रता को साक्षात्कार में ले जाएंगे एकाग्रता का संपादन जो इन परिकर्मों से हो रहा है ये साधन के रूप में है परिकर्म मैंने कल भी कहा था कि परिकर्म क्या है यह परिता कर्म चारों ओर के बाहर से थोड़ा संबंध जुड़ जाता है हमारा इसमें और इसका अभ्यास करके हमें अब साक्षात्कार करने का कार्य प्रारंभ करना है बस वहीं से वितर्क आदि समाधिया प्रारंभ हो जाती है लेकिन वो वो तो, तो, तो, तो, तो हाँ, नहीं पहुंच पहुंच पाएगा बहुत आवश्यक है चलिए तो निद्रा की बात हो रही थी और हमने कल निद्रा के लिए पिछले सूत्र को भी देखा था उसको दोबारा फिर निकालिए जो दसवा सूत्र है तो उसमें अभाव प्रत्यालम्बनावृत्तिर निद्रा क्योंकि यहाँ परिक्रमों में कहा जा रहा है कि निद्रा के ज्ञान के आलंबन से चित्त में एकाग्रता आएगी तो कैसे ज्ञान का आलंबन और निद्रा में कौन सा ज्ञान होता है तो ये तो मैंने कल बता ही दिया था कि यहां पर वृत्ति तो माना ही गया है इसको उस पर प्रबल जोड़ दिया गया है यहां स्वयं सूत्र में वृत्ति शब्द पढ़ा गया है अन्य वृत्तियों में वृत्ति शब्द नहीं है और इसमें है और व्यास जी भी उसको अधिक जोर दे करके सिद्ध करना चाह रहे हैं तो इनके भाष्य को एक बार फिर देखें कि साच सामान्य वह वृत्ति अर्थात निद्रा वृत्ति जो है ये सम्रबोधी बोध होने पर सम्यक प्रकार से बोध होने पर जग जाने पर यहां संप्र लगा दिया है क्योंकि सोता हुआ व्यक्ति भी ऊंघ है और कह रहा है मैं जग रहा लेकिन आलस्य भी नहीं निकला है यहां है संप्रबोध उस अवस्था में प्रत्यवर्षात प्रत्यय विशेष तो प्रतिज्ञा क्या हुई इनकी इसमें के सा प्रत्यय विशेष वह निद्रावृत्ति एक ज्ञान विशेष है अब यह प्रतिज्ञा ही तो है तो उसमें हेतु दिया हेतु पंचमी आ गई कि कैसे है कि प्रत्यवमर्शात स्मरण होने से स्मरण हो रहा है अब यहां ये प्रत्यय विशेष है ये साध्य हो गया साधन क्या है इसका प्रत्यवमर्श अनुमान प्रमाण का प्रयोग हो गया अर्थात प्रत्यवमर्श के द्वारा स्मरण के द्वारा हमें ये पता लग गया कि ये प्रत्यय विशेष है हम उसका प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं उस प्रत्यय विशेष का यहां प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है जागने के बाद ये अनुमान से ज्ञान हुआ हमें कि वह प्रत्यय विशेष था तो आगे फिर प्रश्न हुआ कि कैसे पता लगा कथम कि सुखम अहम अस्वाप मैं सुख से सोया ये वाक्य बोला गया और उसमें आगे कहा कि प्रसन्नम में मन प्रज्ञा में विशारदी करोती तो यहां प्रसन्नम में मन ये जब बोलेंगे तो ये प्रत्यक्ष है या अनुमान है प्रत्यक्ष ये प्रत्यक्ष हो गया कि प्रसन्नम में मनह मेरा मन प्रसन्न है और इस प्रसन्नता को कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं ये कि मैं निद्रा में निद्रा में ज्ञान हुआ था ठीक है अब निद्रा में ज्ञान हुआ था तो ये निद्रा का ज्ञान ये प्रत्यक्ष हुआ था या नहीं निद्रा का ज्ञान प्रत्यक्ष से ही तो स्मृति बनेगी प्रत्यक्ष ज्ञान एक वृत्ति है वृत्ति से संस्कार बनते हैं संस्कार से फिर स्मृति उठी हमारी यही वृत्ति है एक द्वारा तो बिना संस्कार के वृत्ति संस्कार वृत्ति फिर वासना तीसरे लेवल पे जा करके बन वासना तो जो उसकी छाप पड़ गई है ना उसको कहेंगे और वासना ही संस्कार है जैसे जब कहा जाता है कि वृत्ति से संस्कार बनते हैं तो आप यू भी कह सकते हैं वृत्ति से वासना बनती है आशय इसी को आशय कहते हैं तो बिना वृत्ति के संस्कार बनेगा ही नहीं है ना और वृत्ति वहां अनुभव प्रत्यक्ष था ही उस काल में अब इसको इधर घटाइए कि जैसे कल मैंने कहा था कि लहलहाती फसल को देख करके क्या कहा व्यक्ति ने कि वर्षा हुई है तो क्या उसने वर्षा को होते हुए देखा था अब हमने कहा कि मेरा मन प्रसन्न है जैसे फसल लहलहा रही है यह प्रत्यक्ष हो रहा है उस काल में प्रत्यक्ष हो रहा है इधर इसका प्रत्यक्ष है कि मन बड़ा आज प्रसन्न है कोई बात समझो तुरंत समझ में आ रही है कोई कठिनाई नहीं आ रही एकदम हल्का फुल्का सा लग रहा है कुछ व्यापकता दिख रही है चित्त में यह है प्रत्यक्ष और इससे अनुमान क्या हुआ अनुमान क्या हुआ कि निद्रा के समय ज्ञान हुआ था तो निद्रा के समय ज्ञान हुआ था ये ये अनुमान सही है ये फिर वहां घटाइए कि लहलहाती फसल दिख रही है और अनुमान क्या हुआ तो क्या वर्षा को देखा था हमने वर्षा का प्रत्यक्ष अनुभव किया था तो यहां भी तो प्रत्यक्ष अनुभव नहीं आएगा फिर प्रसन्नम में मना इससे जो ज्ञान हुआ कि निद्रा में कुछ अनुभूति अर्थात कुछ अच्छा अच्छा हुआ था इसका अनुमानिक ज्ञान है ये और अनुमानिक ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं बोलते हैं जब धुआं को देख रहे हैं हम तो अग्नि का ज्ञान हो रहा है क्या अग्नि का प्रत्यक्ष हो रहा है क्या और यहां ये यह क्या कहना चाह रहे हैं यहां कह रहे हैं इसको वृत्ति स्मृति वृत्ति स्मृति मतलब प्रत्यवमर्श का है ना ये कि प्रत्यवमर्श होने से हेतु क्या है प्रत्यवमर्श होने से और हेतु किसे कहते हैं जो सिद्ध होता है अच्छा जब स्मृति सिद्ध है इतना पक्का हो गया स्मृति सिद्ध है तो स्मृति किस से बनती है प्रत्यक्ष से भी अनुमान से भी सारे प्रमाणों से बनती है विपर्य से भी विकल्प से भी, भी निद्रा से भी स्मृति से भी स्मृति तो सभी में आएगी लेकिन यहां क्योंकि जब कह दिया साध्य कि प्रत्यय विशेष ये ज्ञान विशेष है ये बता दिया है साध्य अब भटकना नहीं है हमें तो यहां ज्ञान को जब स्पष्ट बोल दिया और उससे जब स्मृति रूपी वृत्ति बनी तो इसका स्पष्ट है कि ये प्रत्यक्ष ही कह रहे हैं इसको कि निद्रा में प्रत्यक्ष अनुभूति हुई थी लेकिन प्रसन्न में मन कह करके हम जब अनुमान से इसको सिद्ध करेंगे तो क्या इनके भाव के अनुरूप होगा वो इनके भाव के अनुरूप बन पाएगा जब कहा कि मेरा मन प्रसन्न है इससे पता लग रहा है कि ज्ञान हुआ था लहलाती फसल को देख कर के पता लग रहा है वर्षा हुई थी लेकिन वर्षा को देखा तो नहीं हमने लेकिन प्रत्यक्ष पूर्वक है अनुमान तो प्रत्यक्ष अनुमान भी प्रत्यक्ष लहलाती फसल का है फसल प्रत्यक्ष है वर्षा नहीं अब इसको अन्य प्रकार से घटाएं यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा कि ऐसा करेंगे तो ये अर्थ सही नहीं बैठेगा क्योंकि इससे ज्ञान हमारा अनुभव में आया था निद्रा में यह सिद्ध नहीं हो सकता है अनुमान ज्ञान कहलाएगा अनुमान प्रत्यक्ष नहीं होता है कभी भी ध्यान रखना जान को पोस्ट करने के दूसरा से बता रहे हैं। हाँ, अभी बता रहा हूँ तो अब आगे हम उस उदाहरण को दोबारा लें कि एक व्यक्ति के सामने वर्षा हुई थी, ठीक है? और उसके बाद फसल लहलहाने लगी उसको भी देख रहा है वो वर्षा को भी उसने देखा था अब एक दूसरा व्यक्ति आया और उससे कहा उसने की कि देखो कितनी अच्छी फसल इस समय हो रही है हुँ? तो वो कहे कि कैसे पता लगा आपको कि अच्छी फसल हो रही है तो क्यों हो रही है कारण पूछेगा का वो तो वो क्या बताएगा कि वर्षा हुई थी पीछे इसलिए फसल अच्छी हो रही है वो पूछेगा कि आपको कैसे पता लगा वर्षा हुई है वो कहेगा मैंने देखा था मेरे सामने हुई थी अर्थात वर्षा हुई थी ये उसने उस व्यक्ति से कहा किससे जो अभी अभी आया है उससे कहा उसने कि वर्षा हुई थी अब वर्षा हुई थी तो उसने कहा कि वर्षा हुई थी ये आपने कह तो दिया लेकिन वर्षा हुई थी इसको आप पुष्ट कैसे करेंगे प्रमाण क्या है आपके सामने मैं तो नहीं मानता वर्षा हुई थी दिख ना रही तो कितनी अच्छी फसल हो रही है अब यहां दो व्यक्ति हैं एक ने वर्षा को होते हुए देखा एक ने नहीं देखा फसल को दोनों देख रहे हैं ठीक है फसल को दोनों देख रहे हैं लेकिन वर्षा एक ने देखी एक ने नहीं देखी अब इसको ये वाक्य क्यों कहना पड़ा जिसने यह कहा था कि वर्षा पीछे अच्छी हुई थी सामने वाला कह रहा है कि आपकी बात को मैं कैसे मानूं तो अपनी पिछले प्रत्यक्ष को प्रमाणित करने के लिए वो कह रहा है देखो फसल दिख रही है, नहीं दिख रही है ऐसे ही यहां पर जिस व्यक्ति ने निद्रा में ज्ञान का प्रत्यक्ष किया अब वो कह रहा है कि मैंने निद्रा में ज्ञान का प्रत्यक्ष किया है किसी को बता रहा है तो शिष्य पूछ रहा है कि ये कैसे पता लगा मैं कैसे मानूं कि आपको निद्रा में ज्ञान का प्रत्यक्ष हुआ है कि प्रसन्नम में मना मेरा मन बड़ा प्रसन्न है इस समय ये प्रत्यक्ष की अवस्था है अभी ये दूसरे को बताने के लिए अर्थात जो तुमने कहा था अभी कि पुष्ट करना वही है यह हा प्रसन्न में मना यह किस को पुष्ट कर रहा है सुखम अहम अस्वापसम मैं सुख से सोया इसको पुष्ट करना है यहां सुखम अहम को सिद्ध करने के लिए प्रसन्न में मना यह अनुमान प्रमाण के रूप में नहीं है ये हेतु के रूप में नहीं है कि मन के प्रसन्न होने से ऐसा नहीं ये केवल उसकी पुष्टि में एक प्रत्यक्ष बात बताई जा रही है जैसे वहां पर वर्षा को प्रमाणित करने के लिए फसल को दिखाया जा रहा है दूसरे के लिए लेकिन उसने प्रत्यक्ष भी किया है वर्षा का ये वही घटेगा ऐसे ही यहां पर है और आगे भी ऐसे ही है अप्रसन्न में मना ये इसको और थोड़ा सा ही खोल दिया है परज्ञान में विशार दी करोती है दुखम अहम अस्वापसम ये भी हुआ और वहां फिर उसको प्रमाणित किया कि स्त्यानम में मना मेरा मन कैसा है ए? अर्मंड जैसा हो रहा है में मना भ्रमति अनवस्तम टिक नहीं पा रहा है कोई बात सोचना चाह रहा हूं तो टिकता ही नहीं उस पर भाग जाता है सारा शरीर मेरा भारी भारी सा लग रहा है क्लांतम में चित्तम ऐसा लग रहा है कि मन थका थका सा है बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है किसी काम के लिए तो इस तरह से यहां पर तीन प्रकार के ज्ञान बताएं। अब फिर वहीं पहुंचे कि निद्रा के ज्ञान के आलंबन से चित्त की एकाग्रता में सहायता मिलती है अब यहां तीन ज्ञान है ये तीन ज्ञानों में क्या आप ये दुखम अहम अश्वापसम या गाढ़म मूढ़ो अहम अश्वापसम इनको लेंगे ये तो नहीं ले सकते अगर लेंगे भी तो केवल सुखम अहम अश्वापसम जो एक सात्विक अनुभूति है उसको ले सकते हैं यहाँ ये भी प्रश्न उठता है कि ये निद्रा को जब कहा जा रहा है कि तमोगुण के आलंबन वाली होती है तो ये सात्विक स्थिति कहां से आ गई तमोगुण के आलंबन वाली है सूत्र देखो क्या कह रहा है क्योंकि सूत्र में ये बात नहीं है जो व्यास जी बता रहे हैं सारी वो ठीक है कि पतंजलि की भावना ऐसी रही होगी उन्होंने खोला है उनकी भावना को लेकिन सूत्र के पदों से ये अर्थ नहीं निकल रहे हैं यदि जो जितने व्यास जी ने बताए है सूत्रकार तो क्यों इतना कह रहा है कि तमोगुण के आलंबन वाली वृत्ति है ये निद्रा अभाव प्रत्यय का अर्थ बताया था ना मैंने तमोगुण अभाव का अर्थ ज्ञान का अभाव और उसका कारण कौन बनता है तमोगुण तो अभाव का प्रत्यय प्रत्यय का अर्थ कारण कई अर्थ होते हैं प्रत्यय के यहां प्रत्यय का अर्थ है कारण अभाव का कारण तमुगुण उस पर आलंबित है यह अब वहां पर फिर सात्विक अवस्था कैसे बनती है तो तमोगुण जब उभरता है उस समय निद्रा आती है तो तमोगुण उभर रहा है और रजोगुण बिल्कुल ही दबा हुआ है तमोगुण प्रधान है रजोगुण बिल्कुल दबा हुआ है अब रजोगुण बिल्कुल दबा हुआ है तो सत्व गुण को थोड़ा सा अवकाश मिलता है मिलेगा कम ही लेकिन जितना अवकाश है उसके लिए जितना उभार आएगा सत्वगुण का तो उतनी ही मात्रा में सुख की अनुभूति होगी और वहां सुखम अहम और कहेंगे सत्वगुण का कम उभार होगा तो फिर ये बीच की अवस्था बन जाएगी वहां रजोगुण हल्का सा होगा क्योंकि एक गुण की जब प्रधानता होती है तो अन्य दो गुणों में कभी कोई प्रधान कभी कोई उभरेगा कभी कोई उभरेगा जब रजोगुण उभरेगा तो बीज की अवस्था बनेगी और जब रजोगुण और सत्वगुण दोनों ही नहीं उभर पाएंगे तो गाढ़म गाढ़ अहम अस्वापसम बनेगा और जब सत्वगुण हल्का सा उभरेगा रजोगुण नहीं उभर पाएगा और तमगुण तो प्रधान है ही तमगुण तो आधार है स्थिति है उसका उस अवस्था में सुखम अहम अस्वापसम ये रहेगा अब यहां फिर वही बात है क्या इसके आलंबन से ठीक है हमने पता लगा लिया हम नित्रा में बहुत सुखपूर्वक सोए अब कैसे क्या करें यहां आलंबन कर रहे हैं ठीक है क्या हो जाएगा उससे अब चित्त एकाग्र कैसे हो जाएगा तो इस तरह से यहां संगति अभी नहीं लग पाई अब हम फिर अन्य शास्त्रों का भी थोड़ा सहारा लेते हैं अब सांख्य में पहुंचे वहां पांचवें अध्याय का सूत्र आपने सुना ही होगा कि समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता, रूपता। कि समाधि में सुसुप्ति में और मोक्ष में ब्रह्मरूपता होती है अर्थात ब्रह्म जैसा है वैसी अवस्था जीवात्मा अपनी अनुभव करता है तो ब्रह्म के, ब्रह्म की क्या अवस्था है ब्रह्म कैसा अनुभव करता है आनंद स्वरूप हुँ? रसो वही सह आनंद से परिपूर्ण अर्थात सदा आनंद में रहता है तो क्या ऐसा समाधि सुषुप्ति और मोक्ष में होता है मोक्ष में तो मान भी लिया ठीक है मोक्ष में जीवात्मा परमात्मा के आनंद में निमग्न रहता है समाधि में भी रहता है समाधि में समाधि दो प्रकार की है संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात असंप्रज्ञात में तो घट जाएगा संप्रज्ञात तो फिर नहीं घटेगा संप्रज्ञात में एकाग्रता जो आई ये सत्व गुण का आनंद है वहां प्रकृति का सुख है ये और उसका अनुभव करता है और उस सुख से भी वित्रृष्णा की बात आती जब सूत्र आगे आता है तत्परम पुरुष गुण वही उस पुरुष ख्याति के समय में जो आनंद की मात्रा आ रही है उससे भी तृष्णा को हटाओ नहीं तो यही टिके रहोगे फिर आगे नहीं बढ़ सकते तो संप्रज्ञात समाधि में आत्म साक्षात्कार की अवस्था में ये सत्वगुण का आनंद है ये परमात्मा का तो है नहीं तो नहीं बनी एक रूपता एक रूपता नहीं बनी और सुषुप्ति में तो आप हटा ही नहीं पाओगे सुषुप्ति में कहा तो तमगुण के आलम्बन वाली वृत्ति वहा हम परमात्मा के अंत को ले सकते हैं संभव ही नहीं है तो ये तो इसीलिए मन की भी क्रिया निद्रा तब आती है जब शरीर के साथ साथ मन का भी व्यापार जब शरीर और मन का रहता है जब जागृत तो अवस्था होती है स्वप्न अवस्था में एक शरीर तो जो सो जाता है लेकिन मन जागृत रहता क्रियाशील रहता शरीर क्रियाशील रहता तो सपना अवस्था है जब मन भी क्रियाशील नहीं रहता तब वो निद्रा अवस्था होती है जब शरीर और मन दोनों क्रियाहीन हो गए तब जीवात्मा शुद्ध रूप में आ जाता परमात्मा के, के साथ की देता हो जाएगी तो फिर आनंद तो, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ये सारी बातें लेकिन हम सूत्र को भी साथ में देखेंगे यहाँ पर के अभाव प्रत्यय लंबना इसको आप नहीं हटा सकते अभाव मतलब ये प्रमाण है क्रिया मन की क्रिया शरीर क्रिया का अभाव है। हाँ। अभाव प्रत्यय का अर्थ ऐसे नहीं प्रत्यय का अभाव प्रत्यय अगर ज्ञान का अभाव कहेंगे तो वो भी नहीं बनती बात क्योंकि फिर आगे ये कह रहे हैं कि साबोध प्रत्यय वर्षात प्रत्यय विशेष प्रत्यय विशेषः और यहाँ कहते हैं कि अभाव प्रत्यय प्रत्यय का अभाव है ये विरोध हो गया नहीं आपस में व्यास और पतंजलि में कि पतंजलि कह रहे हैं प्रत्यय का ज्ञान का पूर्ण अभाव व्यास कह रहे हैं प्रत्यय विशेषाह वो विशेष और लगा दिया उसमें <laughs> तो तो तमोगुण तमोगुण का मतलब उस आलम्बित है ये वृत्ति अब तमोगुण पर आलंबित वृत्ति है तो इसका अर्थ है कि तमोगुण सक्रिय है और तमोगुण सत्व गुण रजोगुण ये चित्त के धर्म हो गए वहां हाँ, चित्त के तो चित्त की भूमिका वहां चल रही है ये ठीक है कि हम जैसे आपने कहा कि हमारा संबंध बाहर से बाहर से तो नहीं रहता ये तो मान लिया बाहर के पदार्थों से चित्त का संबंध नहीं है ये बिल्कुल सत्य है लेकिन फिर भी वहां पर चित्त सक्रिय है व्याकरण की दृष्टि से अगर निद्रा को पतंजलि हाँ। तो तो को लाके खड़ा करें व्याकरण को ला दे हाँ। तो व्याकरण में ये निद्रा तो शायद ये धातु उसमें आई हुई है श्यायार्त। श्यायार्त। मुझे नहीं नहीं। उसको नहीं। तो नहीं नहीं बाद छोड़ा या तोड़ना होगा उसको देखेंगे बाद में कि ध्यान से गया मेरे इसमें का जो अर्थ जागृत अवस्था में जो ज्ञान होता है और स्वप्न अवस्था में जो ज्ञान होता है उन दोनों का अभावें तो कर लो उससे क्या अंतर पड़ेगा उससे निद्रा में ज्ञान नहीं होता ये सिद्ध हो जाएगा नहीं ये दोनों का तो नहीं होता विशेष तो होता है ना प्रत्यय तो है ना वहाँ पर और ज्ञान है तो वृत्ति ज्ञान ज्ञानात्मक वृत्ति को ये चित्त का धर्म हो गया नहीं यहाँ बात चल रही है की जैसे उन्होंने कहा था कि चित्त वहाँ बिल्कुल सो गया तो ये जो है वृत्ति वृत्ति कहा इसको पहले देखो सूत्र वृत्ति शब्द है नहीं ये वृत्ति किसका धर्म है कि तो मन का धर्म मन का धर्म है और मन सो गया जैसे होता है मन तो वहाँ वृत्ति नहीं बोलते हम नहीं बोलते तो यहाँ भी वृत्ति का अभाव बोलना है, नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वृत्ति तो है क्योंकि वृत्ति शब्द वृत्ति शब्द आ गया ना तो चित्त तो भूमिका निभा रहा है अपनी लेकिन चित्त बाह्य ज्ञान से शून्य है ये ठीक है की स्वप्न अवस्था का ज्ञान का भाव है जागृत अवस्था के ज्ञान का भाव है लेकिन यह अभाव क्यों बना है तम गुण के प्रबलता से क्योंकि चित्त जब भूमिका निभा रहा है अपनी तो हम तीन गुणों में से एक गुण की प्रधानता अवश्य लेंगे वो चाहे जागृत अवस्था में चित्त की भूमिका हो चाहे स्वप्न अवस्था में चित्त की भूमिका हो या निद्रा अवस्था में चित्त की भूमिका हो स्वप्न अवस्था में रजोगुण की प्रबलता रहेगी चित्त में ठीक है निद्रा में तमोगुण की प्रबलता रहेगी गुरु जी तम का एक एक और स्थितिशीलो तमाम तम स्थितिशीलम शीलो इस्थिती ने इस्थिती शीलम शीलम तम तो तो नहीं स्थितिशीलम तम स्थिति स्थिति तो है हम जहाँ के तहत पढ़े बिल्कुल निश्चय यही तो स्थिति है की जो शरीर ऐसी अटके सो रहे हैं विस्तर पर ब्रह्म की स्थिति गुरु जी तीन ही चीज जो है ईश्वर जी और प्रकृति हम प्रकृति से भी हट गए हैं प्रकृति से जब हट गए पूरी तरह से तो कहा रहेंगे? रहेंगे? प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति, तो प्रकृति, प्रकृति क्या है ये सत्वर स्तम्भ और आपने कहा प्रकृति से हट गए तो सत्वर स्तम से हट गए अब सत्वर स्तम से हट गए तो फिर ये वृत्ति शब्द कहाँ से लाएंगे वृत्ति कैसे घटाएंगे भाई चित्त भी स्वयं प्रकृति और उसकी वृद्धि हो रही है वहां पर और वृद्धि होगी तो तीन गुणों में से एक गुण अवश्य प्रधानता रहेगी अन्य दो गुण भी रहेंगे हल्के तो इस तरह से यहाँ वृत्ति तो स्वीकार करना ही होगा भुण तो, भुण नहीं तो फंस नहीं, नहीं, नहीं रहा है आपका कहा है अभी तो हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे उस बिंदु पर जहां आपको लगेगा हाँ अब सही अर्थ हो पाया तभी तो मैंने कल ये विषय नहीं लिया था क्योंकि विस्तार है थोड़ा तो हम थे अभी समाधि सुषुप्ति मोक्ष ब्रह्म रूपता और वहां जो हमने अर्थ किया कि ब्रह्म जैसे आनंद में निमग्न है ऐसे ही जीवात्मा भी इन तीन अवस्थाओं में आनंद में निमग्न हो जाता है यह संगत नहीं हुआ क्योंकि सुषुप्ति में भी नहीं घट पाएगा और समाधि में भी संप्रज्ञा समाधि में नहीं घट पाएगा हमें गो अर्थ लेना है जो तीनों में घट जाए तब यह एक रूपता कह सकते हैं उसके लिए तो इसका समाधान खोजने के लिए हम अन्य प्रमाण बाद में लेंगे लेकिन पहले इसके अर्थ को बदलते हैं कि यहां ब्रह्म रूपता का अर्थ है कि जैसे ब्रह्म अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश सारे क्लेशों से सदा रहित होता है ठीक है ऐसे ही जीवात्मा भी इन तीन अवस्थाओं में क्लेशों से बिल्कुल रहित होता है बिल्कुल रहित अब आप तीनों को ले लीजिए समाधि में असंप्रज्ञात में तो क्लेश की कोई चर्चा ही नहीं है और संप्रज्ञात में भी जहां आत्म साक्षात्कार की अंतिम अवस्था वहां कोई क्लेश, क्लेश है? नहीं, है। कोई नहीं है और वहां कोई क्लेश नहीं है इसलिए जहां पर वैराग्य की बात आती है विषय आ रहा है समझ में धीरे धीरे जहां पर वैराग्य की बात आती है वहां पर क्लेशों क्योंकि पीछे जो था वैराग्यम वो अलग था दृष्टानुश्रविक विषय वित्रष्ण से वहां दृष्टानुश्रविक सारे विषय ले लिए उन्होंने लेकिन पर जब पर को कहा गया तो यहां ये अविद्या वाले जो अलग अलग भाग हैं इनको नहीं लिया है वहां पुरुष ख्याति जो हुई है तत्परम पुरुष ख्याति है उसमें जो एक सात्विक आनंद की बात आ रही थी उसको हटाने की बात है उससे भी हटाओ मन के लिए तो इस अवस्था में जहां आत्म साक्षात्कार की स्थिति होती है जीवात्मा की तो उसमें भी क्लेश नहीं रहता अब आप सुसुप्ति में आ जाओ सुसुप्ति में है क्लेश क्या क्या राग हो रहा है किसी वस्तु से क्या क्रोध आ रहा है क्या मोह है क्या द्वेष है हैं? हमने अपने को सोते हुए अनुभव किया दूसरे को देख रहे हैं सोते हुए एक बहुत बड़ा शैतान बच्चा और जो सो रहा है उसको निहार रहे है उसके चेहरे को लग देखो कहां है इसकी शैतानी कुछ भी नहीं है अब सब समाप्त हो गया मासूम सा लगता है हमारा हमारी पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति हमारा जो भी स्थिति है समाज में जो भी स्टेटस है हमारा अब सो गए कुछ भी नहीं है तो बिल्कुल पूर्ण रूप से राग से रहित अवस्था है ऐसी अवस्था यानी जैसी परमात्मा की क्लेशों से रहित अवस्था है ऐसी अवस्था ही इन तीन स्थितियों में जीवात्मा की बन जाती है क्लेशों से रहित अवस्था क्लेशों से रहित अवस्था समाधि में भी सुषुप्ति में भी और मोक्ष में भी यह रूपता हो गई अब तीनों में घट गया अब रही बात कि हमने अर्थ तो कर लिया लेकिन ऐसा तो कोई नहीं मानेगा प्रमाण फिर चाहिए एक बात को पुष्ट करने के लिए हम जब दूसरी बात किसी ऋषि की और ले आते हैं तो हमारा पक्ष प्रबल हो जाता है क्योंकि ऋषि आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे सब जैसे परिवार में या हमारे कोई अन्य संबंधी हैं चाचा ताऊ वगैरा परिवार के सब लोग एक मिले हुए रहते हैं अब हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ी और देखा कि अरे पैसे तो कुछ कम निकले कि चलो इनसे ले लो थोड़ी देर के लिए है सहायता ले ली नहीं हमारा काम पूरा हो गया उन्हें बड़ी सहायता वो हमसे ले ली एक दूसरे एक को सब कर रहे हैं सहायता नहीं ऐसे ही ऋषि आपस में कि किसी ऋषि के पास कोई कमी पड़ी कमी पड़ी का अर्थ कि वो बात उन्होंने नहीं कही अपने शास्त्र में hmm. तो कि चलो उनसे ले लेते हैं उन्होंने कही है ये तो वहां से ले ली काम पूरा हो गया जो सिद्धांत स्थापित करना है oh. वो पूरा हो गया अब हम गौतम जी के पास पहुंचे और वहां अगर न्याय दर्शन किसी के पास है तो निकालो है कहीं किसी के पास कोई प्रतीक लो मुझे देना इसमें सूत्र निकालो सुषुप्त ऐसे करके सूची में देखो सुषुप्त चौथे अध्याय के पहले एक में शायद सूची है तो मिल गया निकालो ना राशि निकालो उसका संख्या देख के हाँ कैसे देख रहे हो सूची नहीं देखते, ये नहीं सूची सूची है 536 तो इसमें वहां एक विषय उठाया गया था कि मोक्ष का प्रकरण चल रहा है वहां पीछे और मोक्ष के प्रकरण में वहां ये कहा जा रहा है यानी सिद्धांत यह समझा रहा है कि बैठ जाओ वहीं पर सिद्धांत यह समझा रहा है कि मुक्ति में मोक्ष में क्लेश नहीं रहते मोक्ष में क्लेश सिद्धांति का पक्ष है तो पूर्व पक्षी भी करेगा ही क्योंकि पूर्व पक्षी तो फिर उदाहरण में मारेगा ना तो सिद्धांती अपनी बात को समझाने के लिए उदाहरण देना चाह रहा है और उदाहरण जो लाएगा वो कैसा होगा जहां क्लेश नहीं होते नहीं। मुक्ति में क्लेश नहीं होते ये समझाने के लिए उदाहरण वही तो आएगा जहां क्लेश नहीं है नहीं। भाई धुआं देख अग्नि का ज्ञान हो रहा है तो उदाहरण देके हम वही स... वही वही तो उदाहरण देंगे जहां पर अग्नि धुआं साथ साथ है तो ऐसे ही यहां पर भी तो उन्होंने फिर गौतम जी ने उत्तर दिया सुषुप्त स्वप्ना दर्शने यह है चौथे चो, पाद के चौथे अध्याय के प्रथम आने का त्रे सूत्र त्रेसठवा सूत्रुप्त स्वप्ना दर्शने भावात जो व्यक्ति सुषुप्त है और सुषुप्त का अर्थ वही लेंगे हम क्योंकि ये जो शब्द है ना ये निद्रा और स्वप्न हाँ। ये दो शब्द सुषुप्ति को छोड़ दें आप बुद्ध तो एक ही अर्थ में आता है लेकिन निद्रा और स्वप्न ये दोनों दोनों अर्थों में आते हैं निद्रा का तात्पर्य स्वप्नावस्था भी और सुषुप्ति अवस्था भी और स्वप्न का तात्पर्य भी निद्रा भी सुषुप्ति भी और स्वप्नावस्था भी ये दोनों चलते हैं व्यवहार में सुषुप्ति केवल सुषुप्ति ही है वहां कोई दो अर्थ नहीं होते और कई स्थानों पर ऐसा है कि जहां स्वप्न शब्द से और धातु भी देखें आप ये स्वप शय से स्वप्न बनता है तो वहां क्या अर्थ है उसका शय सोना और जब शय जिस धातु से बना शी वहां देखा तो शीघ स्वप्ने इसको उससे घुमा दिया उसको उससे घुमा दिया शींग का अर्थ किया स्वप धातु से स्वप किया शीघ धातु से अब कैसे कहोगे कि मोहन का घर कहां है सोहन के सामने सोहन का घर कहाँ है मोहन के घर के सामने हो गया निर्णय दोनों कहा दोनों कहा है <laughs> ढूंढते रहो कि मैंने बता तो दिया पूरा बताओ क्या समस्या है <laughs> वो कहेगा ना मुझे सोहन का पता है न मोहन का बता है <laughs> अरे ऐसा बताओ ना जिसका मुझे पता हो कोई संकेत ऐसा हो जिसका मुझे ज्ञान हो जाए तो यहाँ पर क्या है अब आप क्या अर्थ करोगे शी धातु का और श्व धातु का दोनों एक दूसरे पर टिका दिए उन्होंने ऐसा कई जगह है भू सत्तायाम और सत्ता को बोला तो किस धातु से बना सत्ता अस धातु से अस, अस भूवी क्या है भू भू का अर्थ क्या है अस और कहीं कहीं तो दूसरी भी धातु नहीं लेते उसी धातु का उसी धातु में डुकरे तो करण किससे बना अब करो अर्थ क्या करोगे है? है? तो है। यति चलिए तो यहाँ जब उदाहरण दिया तो सुषुप्त सुषुप्त व्यक्ति का और स्पष्ट कर दिया सूत्र में ही स्वप्न दर्शन जब स्वप्न नहीं देख रहा है वो तब सुषुप्त से स्वप्न दर्शने क्लेश अभाव क्लेश का अभाव होता है वहां ये सूत्र है प्रमाण नहीं है सुषुप्ति में क्लेश का अभाव होने से अपवर्ग अपवर्ग में भी क्लेश नहीं होता ये इन्होंने उदाहरण दिया और व्यास जी ने उसका अर्थ भी अर्थ भी किया है कि यथा सुषुप्त खलु स्वप्नादर्शने स्वप्न न देखने वाली अवस्था में रागानुबंध राग के साथ जो हमारा लगाव है चिपकाव अनुबंध और सुख दुखानुबंध जो एक सामान्य अवस्था में रहता है सुख दुख के साथ हम सदा जुड़े रहते हैं ऐसा ये अनुबंध राग के साथ अनुबंध सुख दुख के साथ अनुबंध विच्छिदे छिन्न भिन्न हो जाता है अनुबंध हो जाता है ना जैसे कोई व्यक्ति किसी कंपनी के साथ है ब्रांड एम्बेसडर बन गया कि भाई पांच साल के लिए हम इससे जुड़ गए तो क्या हो गया अनुबंध होता है नहीं अनबंध। फिर लगा ये तो गैर कानून रूप से हुआ है तो कानून ने उसका विच्छेद कर दिया उसको भंग कर दिया तो यहां क्या है अनबंध भंग हो जाता है जो जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में क्योंकि स्वप्न अवस्था में भी रहता है अनबंध। तो वो अनबंध सुषुप्त अवस्था में विच्छिन्न हो गया तथा अपवर्ग ऐसे ही अपवर्ग में भी समझा दिया नहीं अब यानी अपवर्ग को समझाने के लिए अपवर्ग में क्लेशों की क्लेशों का अभाव होता है ये समझाने के लिए सुसुप्ति का उदाहरण दिया उन्होंने हाँ, का अभाव है। हाँ तो क्लेशों का अभाव भी ले सकते हैं आप वो ठीक है लेकिन वहां वृत्ति का ध्यान रखना वृत्ति को अवश्य साथ में रखना है तो इस प्रकार से अब हम उस सूत्र का दोबारा अर्थ करते हैं यानी कि जो समाधि सुषुप्ति मोक्षेश ब्रह्म रूपता तो अप्रमाणित हो गया कि यहां भी ये यह अर्थ संगत है यानी जो अर्थ किया वो संगत है अर्थात समाधि सुषुप्ति और मोक्ष में तीनों अवस्थाओं में क्लेशों का अभाव होने से हम ब्रह्म जैसे बन जाते हैं, बन जाते हैं। ब्रह्म के साथ हमारी तदाकारता हो जाती है क्योंकि वो भी क्लेशों से रहित है हम भी क्लेशों से रहित हो गए अच्छा अब फिर स्वप्न निद्रा ज्ञान आल्बन इस सूत्र पर अब यहां निद्रा के ज्ञान का आलंबन अब निद्रा में ज्ञान जो हुआ वो ज्ञान हमने क्या समझा इन सारे सूत्रों की संगति लगा करके क्लेशों के अभाव की स्थिति और उस अवस्था का साक्षात्कार वो ज्ञान क्लेशों से रहित स्थिति का ज्ञान और इस पर जब चित्त को हम आलंबित करेंगे तो चित्त एकाग्र होने लगेगा या नहीं अब हुआ क्या है कि सुषुप्ति अवस्था में हमारी अज्ञान ताके रहते हुए हम क्लेशों के अभाव की स्थिति में पहुंचे थे लेकिन जागृत अवस्था में हम ज्ञान पूर्वक उसका ध्यान करके उसका चिंतन करके निद्रा की अवस्था का चिंतन करके हम जागृत अवस्था में ज्ञान पूर्वक क्लेशों के अभाव की स्थिति में पहुंच जाएंगे और चित्त एकाग्र होने लगेगा क्योंकि चित्त में अनेकाग्रता या यूं कहो कि विक्षिप्तता कब आती है क्लेशों से क्लेशों से ही आती है क्लेश अगर न हो तो यह स्थिति बनेगी नहीं और क्लेशों के अभाव की स्थिति जो हमारी निद्राम बनी थी हम उस पर उसका चिंतन कर रहे हैं तो वो अवस्था हम जागृत में ही ले आते हैं अपनी यह है एकाग्रता का संपादन करना इस तरह से ये परिक्रम हमारा यहां पूरा हुआ स्वप्न निद्रा का स्वप्न का ज्ञान का आलंबन और निद्रा का ज्ञान का आलंबन व्यास की पंक्तियां हैं इसमें कि स्वप्न ज्ञान लंबनम निद्रा ज्ञान लंबनम वा तदाकरम योगिश्चितम स्थिति पदम लभते स्वप्न के तो ज्ञान का आश्रय करने वाला और निद्रा के ज्ञान का आश्रय करने वाला और तदाकार उसी ज्ञान के आकार जैसा योगी का चित्त योगी नष्ट स्थिति पदम लभते स्थिति को प्राप्त कर लेता है ये हो गया अब एक परिक्रम और है अंत तो में इसको भी ले लेते हैं अब यहां परिक्रमों की समाप्ति है ये उपसंहार हो गया है ये तो सूत्र आगे बोलेंगे यथा अभिमत ध्यानाद वा इसमें एक चीज और रह गई थी पीछे कि महर्षि दयानंद ने भी इसका अर्थ किया है हाँ इसके स्वर्ण निद्रा ज्ञानालंबन बापर महर्षि ने अर्थ किया है उसको और देखते हैं एक बार उन्होंने लिखा है यह हुगली शास्त्रार्थ सुना होगा आपने एक हुगली में कलकत्ता में शास्त्रार्थ हुआ था और विषय था वहां शास्त्रार्थ का प्रतिमा पूजन प्रतिमा पूजन विचार नाम से यह छपा हुआ है जो बाहलगढ़ से पुस्तक छपी हुई है शास्त्रार्थ।, शास्त्रार्थ और प्रवचन दोनों है उसमें तो उन्होंने वहां उन्होंने इस सूत्र को प्रमाणित किया था इस सूत्र को रखा था वहां पर और अर्थ किया है वहां कि जैसे स्वप्नावस्था में ये इसका अर्थ कर रहे हैं स्वप्न निद्रा जाना लंबा लंबा का कि जैसे स्वप्नावस्था में चित्त ज्ञान स्वरूप होके पूर्वानुभूत संस्कारों को यथावत देखता है ये स्वप्नावस्था की बात हो रही है ज्ञान स्वरूप होके जो पूर्व अनुभव किए हैं क्योंकि स्मृति की तो उभरेगी स्वप्न में तो पूर्वानुभूत संस्कारों को यथावत देखता है स्वप्न में जो स्मृति मानी गई है वो कौन सी मानी गई है दो भाग कर दिया ना स्मृति के भावित स्मर्तव्या अभावित स्मर्तव्य तो कौन सा भेद है इसमें भावित भावित स्मर्तव्य वास्तविकता कम होती है उसमें तो ये पूर्वानुभूत संस्कारों को यथावत देखता है तथा अब निद्रा को ले रहे हैं कि निद्रा सुषुप्ति में आनंद स्वरूप ज्ञानवान चित्त होता है निद्रा की स्थिति में आनंद स्वरूप ज्ञानवान चित्त होता है। ऐसा ही जागृत अवस्था में जब योगी ध्यान करता है तो इस प्रकार आलंबन से योगी का चित्त स्थिर हो जाता है ये उनके शब्द हैं यहां सुषुप्ति में जैसे लिखा कि आनंद स्वरूप ज्ञानवान चित्त होता है अब यहां कोई ये कह सकता है कि चित्त आनंद स्वरूप चित्त ज्ञानवान ये तो जड़ है चित्त तो ये कैसे आनंद स्वरूप ज्ञानवान हो जाएगा वो ठीक है कि जड़ है लेकिन आत्मा तो चित्त को ही देखने वाला है दृष्टा दृशिमात्र शुद्धोपी प्रत्यानुपष्य सूत्र योग दर्शन का है, ही है। कि ये कि यह प्रत्यानुपष्य है ये ये केवल इसी को देखता है और उसमें जो आएगा वही देखेगा तो जो सूचनाएं जो संवेदनाएं चित्त में आएंगी सुख की या दुख की जैसी भी उभरेंगी वो आत्मा अनुभव करेगा जब आनंद की अवस्था चित्त में होती है तो सत्व गुण उभरा हुआ होता है उस काल में तो चित्त नहीं अनुभव कर रहा है अनुभव तो जीव आत्मा ही कर रहा है लेकिन चित्त में सत्व के उभार से एक आनंद जैसी स्थिति बने जैसे किसी कमरे में सुगंध भरी हुई है तो कमरे में गंध है ये हम कह सकते हैं कि नहीं कोई पुष्प रखा है कमरे में गंध है ठीक है कमरा गंधवान है अब गंध क्या है जानकाई तो नाम है गंध जानकाई तो नाम है ये तो कमरा गंध ज्ञानवान है ये कह सकते हैं कि नहीं लेकिन अनुभव कौन करेगा जो उसमें घुसेगा जो उसमें प्रवेश करेगा अनुभव उसको होगा कमरे को नहीं होगा तो चित्त आनंद स्वरूप है यानी आनंद गुण उसमें उभर आया है अनुभव कोई और करेगा अनुभव कोई और करेगा तो इस तरह से ये अर्थ इसके लग जाते हैं अब हम अंतिम परिक्रम को लेते हैं समय भी हो रहा है वो कि मत ध्यानाद यथा अभिमत पीछे अनेक प्रकार के परिक्रम आ गए तो अगर महर्षि का अर्थ देखें इसमें दयानंद जी का तो वहां भी हुगली शास्त्र अर्थ में प्रतिमा पूजन विचार में वहां भी ये विषय आया था यह सूत्र उन्होंने दिया था और वहां उन्होंने अर्थ किया है कि नासिकाग्रे धारयतः या गंध संवित इससे लेके निद्रा जाना लंबन यहां तक ये उनका अर्थ पढ़ रहा हूं मैं, मैं कि शरीर में जितने चित्त के स्थिर करने के वास्ते स्थान लिखे हैं इन ही में से किसी स्थान में योगी चित्त को धारण करें पीछे के अनेक परिक्रम में से एक कोई आप चुन सकते हैं ये इन्होंने अर्थ लिया है लेकिन चलो ठीक है ये उनके अपने विचार थे हम विस्तार भी कर सकते हैं इसका कि इनके अतिरिक्त हम अन्य भी कोई उपाय अपना सकते हैं क्योंकि मुख्य उद्देश्य है चित्त में एकाग्रता का अभ्यास हो जाए मुख्य तो ये उद्देश्य है अब उसके लिए कोई किसी के अनुकूल कुछ पढ़ रहा है किसी के अनुकूल कुछ पढ़ रहा है तो अन्य उपाय भी ले सकते हैं और यहां हुआ क्या था कि हुगली शास्त्रार्थ में ये सूत्र यथा मत ध्यानात्वा ये प्रतिमा पूजन वालों ने उपस्थित किया था बाद में ऋषि ने अर्थ किया है ये हाँ। प्रतिमा पूजन वालों ने कहा कि देखो हम प्रतिमा पूजते हैं इसका प्रमाण योग दर्शन में भी है कि क्या? कि क्या स्वयं कहा है पतंजलि ने कि जहा जिसको रुचि हो वहां अपने चित्त की एकाग्रता को वो कर सकता है तो हम कर रहे हैं यहाँ प्रतिमा पर करते ये तो संत है पतंजलि के तो उन्होंने कहा स्वामी जी ने कि इससे मूर्ति पूजा सिद्ध नहीं होती ये उनके पीछे के वाक्य हैं उसके बाद फिर ये सूत्र का उन्होंने ऐसा ऐसा अर्थ किया था उत्तर देने के लिए लेकिन कुछ देर के लिए हम चलो मान भी लें क्योंकि महर्षि के अन्य वचन ऐसे ही मिलते हैं आपने पढ़ा होगा कि साकार में चित्त एकाग्र नहीं हो सकता निराकार नहीं होता यह है यह वाक्य नहीं है उनके लेकिन यहां जो हमने अब तक परिक्रम देखे इसमें विषयवती प्रवृत्ति आदि जो सूत्र आ चुके हैं हृदय पुंडरी के जो आ चुके हैं ये सब क्या है ये ये साकार हैं कि नहीं है तो क्या हम फिर ये संतुष्टि पूर्वक अर्थ कर पाएंगे या महर्षि के वाक्य का कोई उत्तर दे पाएंगे फिर संगति तो लगानी है ये भी ऋषि हैं वो भी ऋषि हैं और ऋषियों में आपस में कोई विरोध नहीं है तो महर्षि का तात्पर्य वहां मात्र इतना है कि जिस एकाग्रता को महर्षि कहना चाह रहे हैं वो उच्च कोटि की एकाग्रता है और वो उच्च कोटि की एकाग्रता मूर्ति पूजा से मूर्ति सामने रख करके साकार वस्तु को सामने रख करके नहीं हो पाएगी वो ये कहना चाह रहे हैं हाँ अभ्यास करना है किसी को वो बात अलग है दूसरी बात दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने मूर्ति पूजा से सोलह प्रकार की हानियां गिनाई है सत्यार्थ प्रकाश में देखा होगा आपने मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति मूर्ति को सामने रख करके वो चित्त की एकाग्रता कर रहा है इसकी अपेक्षा आप ये देखो कि मूर्ति को भगवान मानते हुए ईश्वर मानते हुए ईश्वर मानते हुए वो वहां एकाग्रता कर रहा है और मूर्ति को अगर ईश्वर मान रहा है तो ये सत्य ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है मिथ्या। ये मिथ्या ज्ञान हो गया तो मिथ्याजान के संस्कार और पड़ रहे हैं उस पर यह हानि भी साथ में उसकी होने लगी चित्त को शुद्ध करने की बात आ रही है और यहां मिथ्या ज्ञान के संस्कार डाल करके चित्त को अशुद्ध किया जा रहा है और इसीलिए वहां ने फिर विरोध किया है कि साकार में तो ध्यान हो ही नहीं सकता ध्यान निराकार में ही होता है अर्थात जो ध्यान जो एकाग्रता महर्षि कहना चाह रहे हैं वो यहां संभव नहीं है उसमें कारण यह भी होता है कि कोई व्यक्ति कहे ठीक है चलो हम इसको नहीं मानते ईश्वर नहीं मानते भगवान मूर्ति को मूर्ति ही मानते हैं तब तो हम वहां उसको सामने रखकर एकाग्रता का संपादन कर सकते हैं तो उत्तर क्या आएगा कर सकते हैं वहां कर सकते हैं, क्योंकि हम मूर्ति को मूर्ति ही मानकर के टिके हुए हैं कुछ देर के लिए पत्थर की है तो पत्थर माना लकड़ी की है तो लकड़ी माना धातु की है धातु माना और केवल वही मूर्ति का आकार हमारे चित्त में तदाकार रूप में स्थापित है और अन्य किसी विषय पर हम नहीं जा रहे उस काल में एक मिनट दो मिनट पांच मिनट तक एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए हम साधन के रूप में उसको अपना रहे अपना सकते हैं कोई बात नहीं दीपक की तो लौ ले सकते हैं उसमें भी कर, तो सकते, हैं। कर सकते हैं इसलिए पूजनी नहीं हुई होते हैं अपने पक्षों को तो ही मनवाना चाहते हैं ऐसा कह देते हैं थोड़ी देर के लिए किस रूप में लेंगे ईश्वर मान के नहीं, नहीं, नहीं तो हाँ तो करो ईश्वर नहीं मानकर नहीं।, नहीं करते रहो लेकिन ये साधन है ये सारे ये भी ध्यान रखना हमें आगे बढ़ना है फिर इससे वो आगे बढ़ जाता है फिर वो अधिक आयु में भी काम वही होता रहेगा उसका रहे वही के वही अरे ये तो आगे चल करके हमें कुछ और करना है ये तो एक तैयारी हो रही है पूरी वो तैयारी में ही सारा जीवन निकल गया उनका में हैं ये है। लेकिन नहीं ध्यान तो नहीं लगाते ध्यान, एक चिंतन होता है चिंतन है वो तो चिंतन चिंतन में चिंतन, कार चिंतन में, में, में स्मृति वृत्ति कार्य कर रही होती है स्मृति में जो अनुभव हमारे पहले के है वही सब लाएंगे उसमें और उन्ही बातों पर विचार करते हुए चित्र को लगाएंगे और हृदय पुंडरी क्या है ये पहले हम अन्य शास्त्र पढ़ेंगे देखेंगे और क्योंकि प्रत्यक्ष तो है नहीं हृदय पुंडरी तो शब्द प्रमाण से ही ज्ञान प्राप्त होगा हाँ। तो शब्द प्रमाण से ज्ञान प्राप्त हुआ उससे स्मृति वृत्ति बनी उस स्मृति वृत्ति को भरेंगे और वहां उसी पर चित्त को लगाएंगे ये जो रुचि वाली बात है कि ध्यान निराकार लगता है तो हमारा ध्यान तो निराकार का ही है थोड़ी क्या हाथ के नहीं उसमें आप ये तो कह सकते हो कि जैसे हम रूप का भी ध्यान कर रहे हैं रूपवान वस्तु को देख रहे हैं यदि सामने तो रूप क्या है गुण है या गुणी गुण है, गुण है। तो गुण निराकार होता है या साकार गुण हो गया निराकार का ध्यान आप यू घटा लो घटाना है तो लेकिन ये भी सिद्धांत है कि गुण जिस इंद्रिय से जो गुण गृहित तो होता है उसी इंद्रिय से उस गुण से युक्त गुणी का भी ज्ञान होता है ये भी साथ में सिद्धांत है तो जहाँ मानते हैं वहां कर लोला तो लेकिन पुंडरीक तो तो वाला कहाँ घटाएंगे हम यहाँ तो पुंडरी आकार का नहीं है वो यही है ये यह ठीक है यहाँ भी हृदय है गुरु जी उसके लिए एक और तक है जो यजुर्वेद के प्रथम मंत्र है न? वहाँ गुरु जी जो क्या है, है कंठकूप से नीचे आओ तो दस अंकुल्ड से चलो तो दस अंकुल यही हृदय यह, वहाँ दशांगुलता है स्पष्ट लिखा वही तो दशांगुल गुरु जी आप नापते है तो हम नापेंगे दोनों हृदय दोनों हिंदी वाले भाग में संस्कृत में तो नहीं है उनका भी भाष्य भूमिका में जो हिंदी है ना अनुवाद उसमें है वो वंश संस्कृत में पंक्ति नहीं है वो देखा है नहीं संस्कृत में नहीं है चलिए तो इस तरह से यथा ध्यान हम इसको अन्य उपायों में ले सकते हैं और पीछे आए हुए उपायों में से किसी एक में भी इसको घटा सकते हैं तो व्यास जी ने आगे लिखा कि यद एवं अभिमतम तद एव ध्या जो भी अभिमत है हमारा जिसमें हमें अनुकूलता दिखाई दे रही हो क्योंकि व्यक्ति भेद से योग्यता भेद से स्थान भेद से ये भिन्न भिन्न हो सकता है भिन्नता आ सकती है उसमें योग्यताएं सबकी अलग अलग होती हैं। अब कुछ लोग यहां ध्यान करते हैं प्रकृति में तो ऐसा कहते हैं कि सिर में जो है वो तनाव दर्द जैसा अनुभव होने लगता है माथे में खिंचाव जैसा आता है ठीक है तो और स्थान चुन दो तो जहां जिसको अनुकूल लगता है वो स्थान चुन सकते हैं और तत्र लब्ध उन स्थानों में जो स्थिति को प्राप्त कर चुका है ऐसा चित्त लब्ध स्थिति कम अन्यत्रापि स्थिति पदम लभते अन्यत्र भी स्थिति पद को प्राप्त कर लेता है अब अन्यत्र से ये आगे की ओर संकेत दे रहे हैं जहां ये आगे ले जाएंगे समाधियों की ओर तो वहां भी स्थिति पद को प्राप्त कर लेता है ये चलो हम लगा ले कहीं और भी लेकिन जिस शैली से ये वर्ण कर रहे हैं इस शैली कि जो उन्होंने ऊपर विधियां बताए हैं में हाँ, से से एक का नाम की है तरफ ये सूत्र और लेते हैं ये प्रकरण समाप्त ही करते हैं फिर तो आगे सूत्र बोलेंगे की परमाणु परम महत्वांत अस् वशी कार तो परम अब यहां पर जो चित्त की एकाग्रता का अभ्यास किया गया है इस एकाग्रता का अभ्यास हम सूक्ष्म पदार्थों में भी कर सकते हैं और स्थूल पदार्थों में भी कर सकते हैं छोटे और बड़े अब छोटे में करेंगे तो छोटे की सीमा छोटा छोटा छोटा कहा जाकर के होगी अंतिम परमाणु पर परमाणु वगैरह हम न्याय वैश्विक की दृष्टि से देखते हैं तो पंच महाभूतों के परमाणु और सांख्य योग की दृष्टि से देखें तो सत्पुर स्तंभ तक पहुंच सकते हैं और जड़ को हटा भी दें चेतन में रहें तो जीवात्मा परम सूक्ष्म है और महत्व में जड़ पदार्थों को लेंगे तो आकाश ले सकते हैं चेतन को लेंगे तो परमात्मा इस तरह से ये सर्वत्र घट जाएगा ये यानी सूक्ष्मता की ओर बढ़े तो एकदम अंतिम जैसे कोई परीक्षा में 100 प्रतिशत अंक लेकर के पास हुआ और एक जीरो लेकर के फेल हुआ है वो भी पराकाष्ठा पर है वो भी पराकाष्ठा पर या नहीं है भाई दोनों मेरिट में प्रथम है ना मेरिट में दोनों आ सकते हैं नहीं उसकी मेरिट की थोड़ा अलग कैटेगरी है इसकी अलग है तो नीचे नीचे से से बार पूछते हैं हैं हैं ना बच्चों को तो तो तो क्लास में कितने रैंक फर्स्ट बोलते तो उसको कहते ऊपर हाँ। हाँ। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि परमाणु से लेकर के और परम महत तक परम महत्व अंत अंत लगा लेंगे उधर लगा लेंगे। इन परमाणु के अंत तक उधर परम महत्व के अंत तक अस्य वशीकार इस योगी का वशीकार हो जाता है इस योगी के चित्त का तो व्यास जी बहुत कह रहे हैं कि सूक्ष्म निविश मानस्य परमाणुतम स्थिति पदम लभते इति कि सूक्ष्म में जब चित्त को प्रविष्ट किया गया निविश मानस्य अर्थात चित परमाणु अंतम परमाणु पर्यंत तक स्थिति पदम लभते स्थिति पद को प्राप्त कर लेता है यहां निविश को घटाएंगे योगी के साथ में और चित्त को भी कह सकते हैं तो चित्तस्य स्थिति पदम ऐसे यानी सूक्ष्म में सूक्ष्म में जो योगी चित्त का निवेश कर रहा है निविश है परमाणुतम कहाँ तक किया उसने परमाणु पर्यंत तक वहां तक स्थिति पदम लभते लभते कौन योगी स्थिति पदम किसका चित्त का इसलिए निविश मानस्य चित्ती ही सही रहेगा संगति उसी की रहेगी नहीं स्थिति पदम के साथ में जोड़ेंगे निविष जिसका निवेश किया गया ऐसे चित्त का स्थिति पद प्राप्त कर लेता है योगी प्राप्त कर लेता है और अगर हम योगी भी लगाए तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो निवेश कर रहा है लेकिन निवेश मानस में तो विष है ना है। देखो एक एक शब्द बनेगा निवेश मान एक है निवेश मान क्या अंतर आया प्रविष्ट होता हुआ प्रवेश करता हुआ जैसे पठन और पाठन पढ़ना और पढ़ाना अगर अनिच प्रत्यय करके बनाएंगे तो निवेश मानस्य होगा लेकिन वहां आत्मनिपद नहीं आ पाएगा है ना आ भी सकता है और बिना अणिच के करेंगे तो निविश तो यहां निविश आ रहा है तो इसलिए चित्त ज्यादा सही रहेगा निविश मानस्य चित्त से चित्त का योगी का विशेषण स्थिति पदम के साथ षष्ठी कारण कौन है षष्ठी का कारण कौन बनेगा उसको देखो षी का कारण है स्थिति पदम तो स्थिति पदम योगी ऐसे बोल तो, योगी प्राप्त कर लेता है उसको। और स्थूले मानस्य परम महत्वांतम स्थिति पदम चित्त्य देखो आ गया ना चित स्प कर दिया कि स्थूल में निवेश हो रहा है तो परम महत्व पर्यंत तक स्थिति पद चित्त की हो जाती है यहां खोला नहीं जड़ या चेतन तो दोनों में घट सकता है यह एवं अब पीछे क्योंकि प्राय पदार्थ जड़ वाले अधिक हैं तो उसमें घटा सकते हैं तो परमाणु से लेकर के और आकाश पर्यंत तक यह अर्थ हो सकता है एवं ताम उभयिम कोटिम अनुधावत यो अस्य अप्रतिघात इस प्रकार से दोनों ओर इधर देखा परीक्षण करके वहां भी सफलता मिली इधर देखा परीक्षण करके वहां भी सफलता मिली दोनों ओर खूब देख लिया बार बार करके एक बार किया दो बार किया बार बार किया और लगा कि अब हम परफेक्ट हो गए इसमें अभ्यास पूरा हो चुका है अब जहां योगी लगाना चाह रहा है चित्त को वहां तुरंत लग रहा है बिना किसी बाधा के तो बिना किसी बाधा के अर्थ को कहने के लिए कौन शब्द है इसमें अप्रतिघात कोई प्रतिघात नहीं है कोई रुकावट नहीं आ रही है उसमें तो ऐसी अवस्था जो बनी इसकी यह है सरह उत्कृष्ट कार विकार क्या है वश में करना जैसे घोड़े को वश में कर लेता है सवार तो ऐसी वश में चित्त को कर लिया योगी ने और खूब परीक्षण करके उसको देख भी लिया दोनों ओर भगा भगा के देख लिया कि देखें यहां अभ्यास कम तो नहीं हुआ है वहां भी पूरा निकला इधर भी पूरा निकला सूक्ष्मता में भी और महत्ता में भी दोनों में अब इससे क्या होगा आगे कि की तदवशीकारात इस वशीकार से परिपूर्णम योगी योगी का चित्त जो परिपूर्ण हो गया है इस वशीकार से अब न पुनः अभ्यास परिकर्म अपेक्षते अब अन्य कोई अभ्यास के द्वारा किया जाने वाला परिक्रम इसकी आवश्यकता नहीं है अर्थात जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उद्देश्य क्या था हमारा कि चित्त में एकाग्रता आने का एकाग्रता लाने में हम सफल हो जाए क्योंकि उस एकाग्रता से हमें फिर आगे कुछ और कार्य करना है वो तैयारी हमारी पूरी हो चुकी अब अन्य किसी परिक्रम की आवश्यकता नहीं है अर्थात उसके बाद फिर इन परिक्रमों को योगी छोड़ देता है क्योंकि इनसे तो सारा उसने परीक्षण करके देख लिया और चित्त को उस योग योग्य बना लिया है अब आगे फिर उस अवस्था में जब ये वशीकार हो चुका है और योगी अब अभ्यास भी अभ्यास करने की भी उसको आवश्यकता नहीं है तो उस चित्त का उस चित्त की स्थिति कैसी बनती है और उससे आगे क्या क्या होता है ये अब आगे चले प्रणोदी हो